कि जब तक कोई पपड़ा धोना हो तो पानी में नहीं डाले तो उसको तक तो उसको धो नहीं सकते तो पहले तो मन को धोना है तो इसमें धोना है ये सतसंग का निर्मल प्यारे और राम नाम साबुन लगवाने जब ये चादर पानी में भीगेगी तब तो साबुन लगेगा ना तो आपका मन सत्संग सतसंग बधाइया और को नंद जी के डर के ऊपर खूब शोर मचाएंगे बड़े प्रेम से बोले बोले वृंदा दर्पणमृषा अहमदिचि दिक्का विसहास सुषमा विश्व्रमा स्पंदन्ते सकला कला अविकलम श्रुति व्यापिनी अब यश्मण प्रभातिहृदय नो व्यानी प्रोज्ज्जितफुरद्भि प्रपूर्णा श्रीपूर्णतीर्थम निगमरसोल्लासानी मंजूषा का मनसी मना मंदीरे चाकसी ओ नम श्रीपरमहसास्वातचिन्मकर भक्त भक्तनम श्रीरामचंद्रा वागी वागीशायस्य वदने लक्ष्मी से यस्य वक्षसी यस्ते हृदय संवि तम नृसिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवल श्री कृष्णाख्यम परम दाम जगद्धाम तो नवम स्क में यति का चरित्र आया उनको भोग में इतना राग था कि पुत्र की आयु लेकर भी उन्होंने पत्नी का भोग किया भोग से कभी तृप्ति नहीं होती है भोगमनु विवर्धनते रागा तेषाम कौशल आचय जितना जितना आदमी भोग करता है उतने उतना उसका राग बढ़ता है और दूसरों को दुख पहुंचा करके भी भोग में लग जाता है इसी से उनके पुत्र यदु तो ने तो उन्हें अपनी आयु देना स्वीकार ही नहीं किया बहुत बुद्धिमान था उसको स्मरण था कि पिता की आयु मिल गई रामचंद्र को तो उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया कि पिता की आयु से पत्नी का भोग कैसे करें और हमारे पिता तो पुत्र की आयु लेकर पत्नी का भोग करना चाहते हैं ये बड़ा भारी अन्याय है और ये बात तब जाकर के सफल हुई जब जजाती को वैराग्य हुआ उन्होंने देव यानी को बकरी बकरे की कथा सुनाई और बोले जैसे पशु भोग में समलग्न हो जाते हैं वैसे ही हम लोग संलग्न हो गए अंत तो, तो देव देवजानी को भी वैराग्य हुआ भगवान का भजन किया और ये जाति को भी अंततः वैराग्य होने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो मुक्त हो गए तो उनको उनके जो और पुत्र थे पुरु तुलसु दुजू उनसे तो पौरव वंश कौरव वंश चेदी वंश ये सबका सब चला परंतु वे जो जदु थे जिनको उन्होंने साप दे दिया था कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा उन्हीं के वंश में आगे चलकर सूर का और फिर सूर के वसुदेव का जन्म हुआ बीच में दुष्यंत और भरत का जो चरित्र आया रंतिदेव का वो तो मैं प्रातः काल ही सुना चुका तो संसार में यदि कोई चाहे कि धन हमारे पास आता जाए इतना धन तो हमको संतोष हो जाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता और वासना बढ़ेगी जैसे आग में आहुति डालते हैं तो आग और भगकती है वैसे अपने बासना का पेट भरने के लिए जितना भोग डालते हैं उतने ही वो बासना की आग और भगकती है ये बात मनु जी ने स्पष्ट रूप से कही है कि हबिशा कृष्ण वर्त में वह भूये एवाब ही भी वर्धते जैसे आग में आहुति डालो तो वो बढ़ती है वैसे बासना के पेट में भोग डालो दस रुपया हो तो सौ चाहिए सौ हो तो हजार चाहिए हजार हो तो लाख चाहिए लाख हो तो करोड़ चाहिए करोड़ हो तो अरब चाहिए और इतना भी हो जाए तो आगे चाहेंगे कि हमको स्वर्ग का राज्य मिल जाए नारायण इस तरह से ये बासना बढ़ती जाती है परतु जदु के मन में पहले से ही इस वासना की असारता का पता था तो इसी से उनके वंश में इतना धर्मात्मा वंश कि उसमें स्वयं भगवान आकर के प्रकट हुए तो सूर्य के वसुदेव हुए और वसुदेव के भाई भी बहुत थे और पत्निया भी बहुत थी उन पत्नियों में से एक पत्नी थी देवकी देवकी से उनके आठ संतान हुए और आठवे उनमे श्री कृष्ण थे और नारायण एक पुत्री थी सुभद्रा अब इस चरित्र को सुखदेव जी महाराज ने बहुत संक्षेप में कह दिया क्योंकि इतने नाम हैं कि जदि एक एक नाम लें और उनके गुण बतावे और उनके चरित्र बतावे तो उस गुण नाम और चरित्र के निरूपण में ही बहुत सा समय लग जाता है अभिप्राय तो उसका यह है कि इतने बड़े बड़े राजा हुए और अंत में अपने साथ कुछ नहीं ले गए छोड़ गए जिसके हृदय में भगवान की भक्ति थी उनका संबंध भगवान के साथ जुड़ गया और वे भगवत प्राप्त हो गए तो इसी वसुदेव देवकी के संबंध से वसुदेव माने शुद्ध अंत और देवकी माने सूक्ष्म बुद्धि माने जैसे वेदांतियों के यहाँ अंतकरण शुद्ध हो और बुद्धि सूक्ष्म हो तो उसमें महावाक्य से ब्रह्मात्मक प्रमा का उदय होता है और ब्रह्म का साक्षात्कार होता है वैसे ही सगुण साकार भगवान के बारे में भी जब बुद्धि जो है वो अशुद्ध कामों का समर्थन नहीं करती और आ, आ, मन जो है वो पवित्र होता है तब वहा भगवान का अवतार भगवान का जन्म होता है अब ये चरित्र इतने संक्षेप में सुखदेव जी ने कह दिया कि ये तो तीर्थ है श्री कृष्ण के यश का तीर्थ इसमें कोई एक बार भी डुबकी लगा ले स्नान कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है जसस तीर्थ वरे सक्र परंतु संक्षेप में ही कहके उन्होंने बंद कर दिया इस पर दशम स्कंध के प्रारंभ में श्री परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि महाराज आपने और वंशो का तो बड़े विस्तार से वर्णन किया और श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन बड़े संक्षेप में किया सो अब आप विस्तार से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन कीजिए और उन्होंने ये बताया ये जो भगवान का चरित्र है ये विगत कृष्ण जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सनकादी वे इसका गान करते हैं जीवन मुक्त लोग गा गा करके वर्णन कर करके इसका आनंद लेते हैं और नारायण जो जो लोग संसार से मुक्त होना चाहते हैं कि जन्म मरण से हम छूट जाएं और संसार के दुख से छूट जाएं उनके लिए तो कृष्ण का चरित्र संसार रोग की दवा है औषध है औषध वो होती है कि जिसको नारायण निवृत्त रोग निवृत्त करके रोग निवृत्त हो जाने पर छोड़ देना पड़े लेकिन ये ऐसा औषध है महाराज जो इतना रसीला है इतना रसीला है कि इसके सेवन में मगन हो जाते हैं महात्मा लोग और ये बात भी है कि कई कई जो औषधि होते हैं वो बड़ी कड़वी होते हैं लेकिन ये औषधि इतनी मीठी है कि एक तो मुंह से पीना नहीं पड़े कान के रास्ते ही इसका श्रवण कर लो और दूसरे मन में जा करके वहाँ बहुत सुख देने वाली है तो ऐसा कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं है जिसको भगवान की लीला और भगवान का चरित्र उत्तम न लगे जो इससे वैराग्य करता है माने जिसको भगवान का चरित्र अच्छा नहीं लगता है वो तो आत्म आत्मघ्न है नारायण अपने निशोक आत्मा को भी शोक ग्रस्त किए हुए है सो so, भगवान का चरित्र तो अवश्य सुनना चाहिए राजा परीक्षित ने अपनी रुचि प्रकट की क्योंकि श्रोता का जब मन होता है रुचि प्रकट करता है कि हम इसको सुनना चाहते हैं तब तो उसके सुनने में आनंद आता है और हम तो बोलते जाएं और ये पता ही न लगे कि सुनने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं तो बोलने में रुचि नहीं रहती है इसलिए राजा परीक्षित ने बताया कि श्री कृष्ण के साथ तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध है महाभारत युद्ध में हमारे दादाओं की उन्होंने ही रक्षा की थी और ये भी बताया कि मैं तो गर्भ में ही मर गया था लेकिन श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की थी और वो तो साक्षात परमेश्वर हैं और अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया है तो आप उनके चरित्र का आदर के साथ विस्तार के साथ वर्णन कीजिए सुखदेव जी महाराज ने देखा कि श्रोता तो ऐसा है जिसके मन में भगवान का चरित्र श्रवण करने की बहुत रुचि है इसलिए उन्होंने बिना भूमिका के ही वर्णन कहना शुरू कर दिया कि भगवान की कथा के बारे में तुमने प्रश्न किया धन्य हो तुम परीक्षित क्योंकि भगवान की कथा के बारे में यदि प्रश्न भी मन में आ जाए तो तीन पीढ़ी उससे पवित्र हो जाती है और जो वक्ता है वो किसी पाप के कारण चुपचाप बैठा था भगवान का चरित्र नहीं बोल रहा था प्रश्न सुनते ही वक्ता के पाप सारे मिट जाते हैं और वो भगवान का चरित्र बोलने लगता है और श्रोता जो हैं है का वो किसी पाप के कारण भगवान के चरित्र से विमुख हो रहे थे प्रश्न सुनते ही उनका पाप मिट जाता है और वो सुनने लगते हैं और बक्ता का पाप भी प्रश्न करने से ही मिट जाता है ये तो जैसे गंगा जल हो महाराज ऐसा ये भगवान की कथा की गंगा बह रही है और इसमें रस लेना चाहिए परीक्षित ने साफ कह दिया कि चार दिन से मैंने न अन्न लिया है न जल लिया है लेकिन हमको भूख प्यास नहीं लगती है क्यों नहीं लगती है क्या बोले ये जो भगवान का चरित्र है ये अमृत है ये कान के रास्ते हमारे हृदय में जा रहा है और इससे इतनी तृप्ति हो, हो रही है कि अब हमको खाने पीने का मन ही नहीं है तो आप नारायण ये हमको अवश्य सुनाइए शुभदेव जी ने कहा कि देखो एक समय ऐसा आया कि देश में बड़े बड़े राजा जो है उनके रूप में दैत्यों का जन्म हो गया क्योंकि दैत्य कौन होता है कि जो अभिमानी है वही दैत्य होता है तो भूमिर नृप्त दृप व्याजो दैत्यानी शायुत ही आक्रांता भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम यजो ये पृथ्वी जो है ये भगवान की पत्नी साक्षात भगवान की भोग्या इस पर आ गए अभिमानी घमंड दर्प वाले दैत्य और वे राजा के बीच में पृथ्वी का शोषण करने लगे नारायण इसका जैसे कोई खून चूसे ऐसे खून चूसने लगे सो ये अत्यंत दुखी हो करके पहले ब्रह्मा के पास गई ब्रह्मा के पास क्यों गई कि बैकुंठ नाथ जो भगवान है वे तो लक्ष्मी के साथ रह रहे हैं अब उस शौद के घर में जब अपना पति होए, तो दूसरी पत्नी को सीधे उसके घर में नहीं जाना चाहिए पहले पुत्र को ले करके जाना चाहिए अकेले तो शौद के घर में जाना ही नहीं चाहिए है नारायण प्रेम हो तो बात दूसरी है और नहीं तो उनके भोग राग में बिघ पड़ता है तो एक संघर्ष भई नारायण मन बिगड़ जाता है तो पहले ब्रह्मा जी के पास गई क्योंकि ब्रह्मा नारायण के पुत्र हैं और सीधे पुत्र हैं न लक्ष्मी से न भूमि से सीधे नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उनके पास गई और ब्रह्मा जी ने उसकी बात जो है वो सुनी सुनी नहीं उसकी अवधारणा की कि भूमि जो कह रही है वो बिल्कुल जथार्थ है क्योंकि ये अभिमानी लोग जो होते हैं वो कट कट करके इतना मेरा इतना मेरा इतना मेरा करके जब धरती को बांट लेते हैं तो वही दशा होती है कि पाँव मेरा और हाथ मेरा नारायण किसी का मुंह मेरा किसी ने कहा पीठ मेरा इस तरह से मेरा मेरा करके ये धरती को बांटने वाले लोग जो हैं और उसी का अभिमान कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा इसकी पीड़ा तो यथार्थ है वस्तु तो भगवान की अब उन्होंने नारायण रजोगुण के देवता तो ब्रह्मा हैं और तमोगुण के देवता शंकर हैं उनको भी बुलाया और भी जो देवता लोग हैं रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से बने हुए सबको उन्होंने बुलाया और गाय के रूप में पृथ्वी सब के सब मिल करके क्षीर सागर के तट पर गए जो सत्गुण का समुद्र है अब वहाँ जाकर के समुद्र तो जल का खारे जल का हम लोग देखते हैं एक दूध का समुद्र है दूध का मतलब है पोषक भी होता है पौष्टिक भी है उसमें घृत होता है नारायण जैसे उसमें नारायण घी में दूध में जैसे घी होता है ऐसे नारायण सत्व गुण में भगवान व्याप्त होते हैं और मंथन से निकलते हैं तो सागर के तट पर जा करके लोगों ने सबने मिल कर के क्योंकि वहां तमोगुण गुण रजो सब इकट्ठा हो गया जब आदमी पूरी शक्ति से भगवान को पुकारता है तब भगवान का दर्शन होता है ये नहीं कि काम कर रहा है किसी के लिए सोच रहा है किसी के लिए पुकार रहा है किसी के लिए ऐसे आधे मन से पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होते हैं उनके लिए तो अपना पूरा जीवन तमोगुणी जीवन भी रजोगुणी जीवन भी सत्यो जीवन भी भगवान के सामने करना पड़ता है अब जब उन लोगों ने ध्यान करके पुरुष सुप्त का पाठ किया हो ये सहस्त्र शीर खा पुरुखा सहस्त्र सहस्त्र करके यजुर्वेदी लोग खा खा करके पढ़ते हैं और कृष्ण यजुर्वेदी और नारायण ऋग्वेदी लोग ऋग्वेद चारों ऋग्वेद में भी ये पुरुष सुक्त है वे लोग सह स करके पढ़ते हैं सो नारायण उन्होंने पाठ करके दो भगवान का ध्यान किया सर्वात्मा सो ब्रह्मा जी की तो समाधि लग गई अब ब्रह्मा जी की समाधि लगी तो उसमें नारायण ने आ, अपनी वाणी से ये बात ब्रह्मा जी को कही सो ब्रह्मा जी ने उसको सुन लिया अब सुन के उन्होंने निश्चय किया कि नारायण किसी और पुरुष का संकेत कर रहे हैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो श्री कृष्ण है उनकी वाणी का निर्देश दे रहे हैं और उन्होंने फिर सब देवताओं से कहा हे आख के देवता सूरज, हे कान के देवता दिशाओं और हे बाघ के देवता अग्नि रसना के देवता वरुण हमको समाधि में नारायण ने ये आदेश दिया है और उन्होंने बताया कि पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है अब मान लो किसी की पत्नी को स्त्री को कोई रोग हो बुखार हो और पति को तो मालूम न पड़े और गांव के लोग डिपुटेशन लेके आएं कि तुम्हारी पत्नी को बुखार है दवा करो तो वह पति कितना निकम्मा होगा है नारायण है तो भगवान ने बताया कि हमको पहले से मालूम है कि पृथ्वी को क्या ज्वर है नारायण क्या बुखार आया हुआ है तो तुम लोग आए बहुत अच्छा है अब इस दुख को दूर करने का उपाय ये है कि तुम लोग सब के सब अपने अपने अंश से जदुवंश में अवतार लो और मैं भी वसुदेव जी की जो पत्नी है बसुदेव, बसुदेव साक्षात वसुदेव का जो गृह है गृह मान गृहिणी है नारायण वसुदेव के घर में नहीं या कंस के कारागृह में नहीं, नहीं महल में नहीं हम तो देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे nīśeśa jātā pāṁ gurur braṁ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 वसुदेव का जो गृह है गृह हमारे गृहणी है नारायण वसुदेव के घर में नहीं या कंस के कारागृह में नहीं महल में नहीं हम तो देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे सो परम पुरुष का अवतार होगा और उनको प्रसन्न करने के लिए जो देवियां हैं वे भी चलें वहां अवतार ग्रहण करें ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया और ये भी कहा कि भगवान के जो कला रूप हैं अनंत उनका भी अवतार होगा क्योंकि भगवान ऐसे हैं महाराज कि उनका एक अंश भी अनंत ही होता है जैसे शून्य का जोड़ भी शून्य है और शून्य का अंश भी शून्य है ऐसे अनंत का अनंत अनंत दस बीस बार कहें तब भी उसका अर्थ अनंत ही होता है और अनंत का अंश कहें तब भी उसका अर्थ अनंत ही होता है क्योंकि अनंत में तो कोई अंश होता ही नहीं है सो so, अनंत जी जो हैं वो बलराम के रूप में संकरषण के रूप में प्रकट होंगे और जो भगवान की माया है वो उनके कार्य में सहायता करने के लिए वो जोग माया भी भगवान के वो भी अवतार ग्रहण करेगी सो so, अब तुम लोग अपना दुख दारिद्र छोड़ो और चलो सब के सब जो भगवान ने आदेश दिया है वो काम करो इस प्रकार महाराज चीर सागर पर गाय के रूप में जो पृथ्वी गई थी रोती हुई गई थी खिन्न होके गई थी आंखों से आंसू बह रहे थे सो ब्रह्मा जी के समझाने से वो ठीक ठाक हो गई और सब अपने अपने स्थान पर चले गए और उधर महाराज एक क्या दृश्य उपस्थित हुआ नारायण की सूर्य के पुत्र बसुदेव जी का मथुरा में विवाह था किसके साथ विवाह था देवक की पुत्री थी देवकी उनके साथ विवाह बड़े धूमधाम के साथ हुआ और विवाह में जैसे लड़की को दिया जाता है स्वेच्छा से दिया जाता है प्रेम से दिया जाता है जबरदस्ती लेने का तो किसी को कोई हक नहीं है पर देना जरूर चाहिए क्यों आ, कि जैसे लड़की होती है से लड़का होता है वैसे ही लड़की भी होती है और माँ बाप दोनों की संतान लड़का भी है लड़की भी है तो लड़का तो सबका मालिक बन जाए और लड़की को कुछ मिले ही नहीं है नारायण कही तो उचित नहीं है इसलिए विवाह के समय तो लड़की को बहुत दे देते हैं और बाद में नारायण जो और उसका हिस्सा रह जाता है उसके ब्याज के रूप में तीज त्योहार में विवाह में जज्ञो पवित्र में लड़कियों को देते रहते हैं सो तो नारायण देवक ने और उग्रसेन ने बहुत बड़ा दहेज दिया देवकी को और विवाह के समय कंस तो अपनी चचेरी बहन के साथ इतना प्रेम करता था कि उसके घोड़ों की बागडोर पकड़ के जैसे महाराज सारथ चले ऐसे चल रहा था यद्यपि कंस इतना बड़ा था कि सौ सौ सुनहले रथ उसके पीछे खाली खाली चलते थे लेकिन वो तो देव की और वसुदेव के रथ की बागडोर पकड़ के चल रहा था अब ये बात जब देवताओं ने देखी तो उनके मन में एक भय उत्पन्न हो गया डर आ गया संस्कृत में डर शब्द है उसी को हिंदी में डर कर दिया हो डर का ड बना करके डर बोलते हैं क्या डर पैदा हुआ कि यदि कंस ऐसी सेवा करेगा देव की और वसुदेव का कि तो इनके द्वारा पैदा होकर के श्री कृष्ण कंस को मारेंगे कैसे इसलिए कंस के मन में इनके प्रति विग्रह पैदा कर देना चाहिए एक फूट पैदा कर देने चाहिए सो आकाशवाणी हुई कि अरे वो कंस मूर्ख है तू मालूम तो तुझे कुछ नहीं तो याद करके कि ये बहन है और मैं इसका भाई हूँ इतना प्यार कर रहा है इसके आठवें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी अब देखो ये खल की जो प्रीति है नारायण वो तो स्थिर नहीं होती है जब तक स्वार्थ हो तब तक तो दुष्ट लोग प्रेम करते हैं और जहाँ स्वार्थ में हानि पहुंचती है वहाँ दुष्ट लोगों की जो प्रीति है वो तुरंत बदल जाती है अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए ही सब लोग सबसे प्रेम करते हैं उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ का अंश तो रहता ही है सो so, सच्ची प्रीति तो वो होती है जहाँ सुख और स्वार्थ छोड़ करके भगवान से प्रेम किया जाता है सो so, नारायण तुरंत कंस ने तलवार खींची और देवकी का बाल पकड़ करके रथ पर से नीचे भरी सड़क पर हो बहती हुई सड़क पर खींच लिया और उसका गला काटने के लिए तैयार हो गया बस ये बात देखने योग्य है ध्यान देने योग्य कि मथुरा की सड़क बह रही है चारों ओर सब लोग उस पर जा आ रहे हैं बारात पीछे पीछे आ रही है बाजे गाजे जो हैं वो बज रहे हैं और अभी मंगल सूत्र हाथ में बधा हुआ है और कंस जो है उसने द्रौपदी के गले पर तलवार रख दी मार डालने के लिए परंतु देवकी ने एक शब्द नहीं कहा ये भी देखो भगवान की माता होने की योग्यता कैसी क्षमा की मूर्ति है देवकी का उसने वसुदेव से ये नहीं कहा कि देखो तुम हमारे पति हो ब्याह करके ला रहे हो तुम्हारे देखते देखते हमको मार रहा है तो तुम इस हमको बचाते क्यों नहीं और अपने भाई कंस से भी ये नहीं कहा कि तुम हमको क्यों मारते हो वो तो सिर झुका के चुपचाप खड़ी हो गई अब वसुदेव जी ने देखा कि हमारा तो ये कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा करें लेकिन ये कंस तो बड़ा प्रबल है इससे हम लड़ेंगे नारायण तो देवकी मारी जाएगी हम मारे जाएंगे सारे जदुवंश का नाश हो जाएगा इसलिए इसको मारना इससे लड़ाई करना उचित नहीं है हर जगह पत्थर से सिर नहीं नारायण टकराना चाहिए बलवता संधई यदि अपना शत्रु बलवान होए तो उसके साथ संधि कर लेना चाहिए ये नहीं कि देख लेंगे हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन इनके साथ लड़ेंगे ये कोई राजनीति नहीं है जहाँ शत्रु बलवान हो वहा अपना काम बनाने के लिए जैसे कुछ करना पड़े तो पहले वसुदेव जी ने समझाने बुझाने का रास्ता लिया अब समझाने बुझाने में उन्होंने क्या किया नारायण की पहले संबंध का कीर्तन किया कि हम दोनों तो अब संबंधी हैं और उसके बाद ये बताया कि हम दोनों का जो सुख स्वार्थ है वो एक ही बात में है और फिर उसके बाद ये बताया नारायण कि ये जो एक स्त्री है और अभी इसका विवाह हुआ है मंगलसूत्र धारण किए हुए है और उसमें भी बहन है इसको मारना तुम्हारे लिए अपजस का हेतु होगा हमारा हमें भी कलंक लगेगा तुम्हें भी कलंक लगेगा बसुदेव जी ने तरह तरह से समझाया तो समझा बुझा करके भी कंस को शांत करना चाहा आ, उसके बाद महाराज अपने संबंध का कीर्तन किया कंस की प्रशंसा की गुण का कीर्तन किया और उसके बाद नारायण वो समझाने लगे कि मौत से डरने का कोई कारण नहीं है आप तो वीर पुरुष हैं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है मृत्यु जन्म होता अम्बीर देह न सहजायते सह अध्यवाद वा थे मृत्यु प्राणी नाम मौत तो एक दिन एक एक न दिन होने वाली है आज हो सौ वर्ष बाद इसलिए अच्छा काम करके ही मनुष्य को मरना चाहिए फिर समझाया कि मरने के बाद भी जीवन का अंत नहीं है उसके बाद भी आत्मा रहती है और वो तो पहले बासना से एक शरीर बना के तब इस शरीर का त्याग करती है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब आत्मा की तो मृत्यु नहीं है और शरीर की मृत्यु एक न एक दिन होनी है तो तस्मा न कस्य च्रोहम स तथा विधा नारायण जो स्वयं मौत के गाल में फंसा हुआ है उसको किसी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल ही नहीं रखना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल ही नहीं रखना चाहिए वसुदेव जी ने बहुत समझाया लेकिन कंस ने माना नहीं तब कंस ने ये तब वसुदेव जी ने ये निश्चय किया कि चलो अर्ध बुद्ध सरबस जाता उन्होंने कहा कि देखो कंस जी आपको देवकी तो मारेंगे नहीं और हम भी मारेंगे नहीं जब इसके बच्चे होंगे और सात बच्चे हो चुकेगे आठवा बच्चा होगा तब न वो तुमको मारेगा ए, सो जब जितने भी बच्चे होंगे एक से लेके आठ तक सब हम तुमको देते चलेंगे नारायण और तुम उनको मारते चलना लेकिन देवकी को छोड़ दो नारायण ये बात कंस की समझ में आ गई और उसने नारायण देवकी को छोड़ दिया अब समय पर सबको कैद में रखा गया समय पर महाराज बच्चे हुए पहले बच्चे को लेकर वसुदेव जी गए तो देख करके कंस को दया आ गई और उसने कहा की इससे हमको क्या हानि है अब महाराज नारद जी ने कहा कि ऐसी दया करने लगेगा तो जल्दी इस पापी का संहार नहीं होगा इसलिए नारद जी ने बता दिया कि एक दो तीन और आठ में तो कोई फर्क ही नहीं है पता नहीं कौन बच्चा मार जाए सो तो कंस ने तो सबको मारना शुरू कर दिया अब नारायण वसुदेव के छह बच्चों को उसने मार दिया इतना दुष्ट था महाराज कि उसने अपने बाप को उग्रसेन को कैद कर लिया पहले तो भेजी पुलिस की पकड़ो तो पुलिस ने कहा राजा तुम हो हैं कैसे पकड़े है। फिर सेना को हुक्म दिया तो सेना ने कहा कि हम कैसे पकड़ें राजा की आज्ञा चाहिए अब अंत में कंस ने ये किया कि स्वयं हथकड़ी बेड़ी अपने हाथ में ली और जाके उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ी पहना पहना के हाथ जेल में डाल दिया क्योंकि ये स्वार्थी लोग जो है महाराज वो किसी का कोई भी ख्याल नहीं करते हैं वो तो माता पिता सबको मारने के लिए तैयार रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए यही असुर का भाव है अब इस तरह छह बालक मारे गए और सातवा जो बालक है वो तो साक्षात बलराम जी थे उनको जोग माया ने देवकी के गर्भ से हटाए करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया शंकरषण को और इधर शंकरषण के आने से जोग जोगात्मा जो शेष शेष युगाचार्य उनके आने से देवकी के जो उधर की पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल पवित्र हो गई और पवित्र हो गई तो आठवें गर्भ के रूप में भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया नारायण वैसे उधर कंस ने बाप को तो जेल में डाल ही उसके जो मित्र थे महाराज अनेकों असुर दैत्य उन सब का उसने संगठन बना लिया और उधर जरा संध को अपना ससुर बना लिया उनकी बेटियों से ब्याह कर लिया और नारायण बड़ा भारी उपद्रव करने लगा जहाँ वेद होए, ब्राह्मण होए, साधु होए, यज्ञ होए, दान होए, व्रत होए, वहाँ कंस के जो आदमी हैं, वो तरह तरह के उपद्रव करने लगे अब जब देवकी के गर्भ में आए भगवान तो नारायण देव देवता लोग सब के सब ब्रह्मा और शंकर और वो गो माता जो पहले बुनाने के लिए गई थी इंद्रादी देवता सब वहाँ आए जहाँ देव की जी थी और नारायण वे गर्भ की गर्भस्तुति करने लगे नारायण गर्भस्तुति जो है वो गर्भ तो गर्भ में जाना आना तो सब लोग निंदा करते हैं गर्भवास हमको न मिले गर्भवास हमको न मिले लेकिन जिस गर्भ में भगवान निवास करते हैं वो गर्भ भी स्तुति के योग्य हो जाता है असल में स्तुति के योग्य तो साक्षात भगवान ही होते हैं और दूसरा कोई तो होता नहीं अब नारायण गर्भगृह में जहाँ गर्भ गर्भवती द्रौपदी निवास करती थी वहाँ नारायण कंस कई बार आया और देखा उसने परंतु जिसके पेट में स्वयं भगवान उसको देख करके कंस की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको मारे देवकी के गर्भ मुख पर एक चमक थी एक मुस्कान थी उनके जीवन में एक पवित्रता दिख रही थी जिसको देख करके कंस के मन में सदविचार विचार आ करके वो क्या करता ये सोचने लगा आ, कि एक तो स्त्री है दूसरे बहन है तीसरे गर्भवती है यदि मैं इसको बाहर डालूंगा आ, तो मुझे बहुत कलंक लगेगा अपजस लगेगा और मेरी मर जाने पर भी लोग मेरे मुर्दे पर कहेंगे इसलिए वो सन्निवृत्त स्वयं प्रभु चाहता तो वो तलवार चला सकता था लेकिन स्वयं उसने उस समय कहा कि अब मैं नहीं मारूंगा बात यह है कि जिसके हृदय में भगवान होते हैं जिसके अंदर भगवान होते हैं उसको देख करके देखने वाले के मन में भी सद्भावना आ, आ जाती है यहाँ ये बात बताई कि देवकी के गर्भ में भगवान कैसे आए तो जब जेल खाने में कैद में जब वसुदेव जी थे तो वसुदेव जी भगवान का ध्यान करते थे और ध्यान करते करते उनके रोम रोम में भगवान भर गए और नारायण फिर मानसी दीक्षा दे करके जैसे गुरु शिष्य के जीवन में ईश्वर का संचार करता है इसकी कई पद्धति होती है संकल्प से किसी को ईश्वर को दे देना देख कर किसी के जीवन में ईश्वर को दे देना छू करके किसी के जीवन में ईश्वर को दे देना नारायण और कर्मकांड करके किसी के जीवन में ईश्वर दे देना ऐसे दस प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। सो वसुदेव जी ने नारायण देवकी में इस भगवान का संचार किया वसुदेव में से देवकी में आए और उधर शंकर शन जी है वो तो रोहिणी के गर्भ में पहले ही चले गए थे और देवता लोग स्तुति कर रहे हैं धन्य है ये गर्भ जिसमें भगवान आए सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्य योनिम निहित सत्य सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्र सत्यात्मक तुम शरणम प्रपन्ना हे प्रभु आप सत्य व्रत है जो प्रतिज्ञा की थी आपने कि मैं वसुदेव की गृहणी देवकी से अवतार ग्रहण करूंगा उस प्रतिज्ञा को आपने पूर्ण किया ते कोई लोग हंसी करते हैं कि देवताओं ने देखा कि गर्भ में रहने में तो बड़ा दुख होता है तो कहीं भगवान गर्भ में तो आ गए हैं और फिर यहाँ का दुख देख करके लौट न जाएं तो बोले महाराज आप तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं सत्यव्रत हैं नारायण सत्यव्रतम व्रतम सत्य परम आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य ही है और त्रि सत्यम भूत में भविष्य में वर्तमान में हमेशा आप सत्य ही हैं और सत्य से जो